श्रीमद्भागवत महापुराण पृथ्वी दोहन मैत्रिवाच इत पृथुम प्रस्फूरता धरम पुनराहनिर्भीता संस्त्यात्मना संयच्छा मनु निबोध श्रावित मे यथा बुधः श्री जी कहते हैं विदुर जी, इस समय महाराज पृथ्वी के ओठ क्रोध से काप रहे थे उनकी इस प्रकार स्थिति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा प्रभो आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करते हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं अस्मिन लोके अथवा तत्वर्शी धृष्टा योगा प्रसिद्धये सम्यक उपायान पूर्वदर्शिता अवरह श्रद्धयत उपयेन्दते तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भाति आचरण करता है वह सुगमता से अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है तानना दृतो विद्वान्न अर्थन आरभते स्वयं त्यपन्न्य आरब्धा पुनः पुनः पुरा सृष्टा चो सधाया विषा पते बुझ्यमया असदीर व्रत परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मनकल्पित उपायों का आश्रय लेता है उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं राजन पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था मैंने देखा कि यमनियमादि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं अपाता नाधिता चल्भिलोकोभूतेथ लोके घृतमोषि नूनमताधी मयि कालन भूयसा तत्गेन दुष्ट भादा लोक रक्षक आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए हैं इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं आप उन्हें पूर्वाचार्यों के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए व संकल्प में भी ये नहम वस्तला तब्धारूतान भगवान भगवान्ंचोकवीर यदि लोकपालक वीर यदि आपको समस्त प्राणियों के अभिष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्य की आवश्यकता है तो आप मेरे योग्य बछड़ा दोहन पात्र और दुहने वाले की व्यवस्था कीजिए मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हा कर दूध के रूप में आपको सभी अभिष्ट वस्तुएं दे दूंगी समम चुना यथापयः यद्रम ते उपावर हितं आधाय कृत्वा राजन एक बात और है आपको मुझे समतल करना होगा जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने न पावे यह आपके लिए बहुत मंगलकारक होगा पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथ्वी ने स्वयंभु मनो को बछड़ा बना अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को दुह लिया तथा पर सर्वत्र बुथा तथोन यथा कावम दुदो पृथुभाविता दु इंद्रिये कृत्वा के समान अन्य विज्ञजन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं अतः उन्होंने भी पृथ्वी जी के द्वारा वश में की हुई वसुंधरा पृथुजी के द्वारा वश में की हुई वसुंधरा से अपने अपने अभीष्ट वस्त्र में दूह ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय वाणी मन और श्रोत रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दुहा कृत् इंद्रुह हिणमेन पात्रेण पय दैते आधान वाभस प्रहलाद असुरसम सुरासवम देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में में कल्पना कर में पात्र में अमृत वीर मनोबल ओज इंद्रिय और शारीरिक बल रूप दूध दुहा दैत्य और दानवों ने असुरश्रेष्ठ प्रहलाद जी को वस्त्र बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और सौ ताड़ी आदि रूप दूध दूध दुहा गवापरसोक्ष पात्रे पद्ममये पद्मय वस्तु कृप्वा गाधर्व भगम वस्ते न पितरोना काीर मधुक्षत आम पात्रे महाभागा श्रद्धया श्राद्ध देवता गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वा को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध दुहा श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने अर्यमा नाम के पित्रेश्वर को वस्त्र बनाया तथा मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धापूर्वक कव्य पितरों को अर्पित किए जाने वाला अन्न रूप दूत धुहा प्रकल्पवश्य कपिल सिद्धा सकलनामयी सिद्धि नभसी विद्याद्याधरादय अन्े चयीनो मयांतुताम प्रकल्प्यवस्म ते दुर्घुर्धारनामयी यक्षाशुता पिशाचा पिशतासना भूते कपाले जिस जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों पात्री अष्ट सिद्धि तथा विद्याधरो ने आकाश आदि गो दुहा किम प्रसादी अन्य मायावियों ने मैदानों को बछड़ा बनाया तथा अंतर ध्यान होना विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी मायाओं को दुग्ध रूप से दुहा इसी प्रकार यक्ष राक्षस तथा भूत पिताचारी मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिरासो रूप दूध दुहा तथा हंद सुर्पा नागात्रे विषम प शवो यी गोवृषम आरण्यपात्रे चाधुक्ष मृगेन्द्रेन चमिन क्रब्यादा प्राणि कव्यं दुदु स्वेकर्णवस्ताचरमीना सांप फन वाले सांप नाग और विच्छु आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर पात्र में दूध दुहा। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को बनाकर तीर्ण रूप, रूप दूध दुहा बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांस भक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दुहा तथा गरुण जी को वत् बनाकर पक्षियों ने कीट पतंगादि चर और फलादि अचर पदार्थों को दुग्ध रूप से दुहा वट वत्सा वनस्पत पृथ्ग्रय गिवदत्सा ना धातु सामुषो सर्वे स्व मुख्य वत्न स्वे स्वे पात्रे पृथक् सर्व काम दुहाम पृथ्वी दुधहो पृथुभाविता वृक्षों ने वट को वस् बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप दूध दुहा और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दुहा पृथ्वी तो सभी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है और उस समय वह पृथ्वी जी के अधीन थी अतः उससे सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में दूह लिया एवं पृथ्वी अन्नादासन दोहमस्तादिभेदेन क्षीरभेद महीपति प्रीत सर्व काम दुघा पृथु दुहित्रि चे म प्रेमणा दुहित्रिवस्तलह कुरुश्रेष्ठ विदुर इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्न भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वस्तुओं के द्वारा अपने अपने विभिन्न अन्न रूप दूध पृथ्वी से दुहे इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्व काम दुहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया और उन्हें उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया शूर्णय स्वधनुषकोट्याटाजरा भूमंडलम वैन्ययच्रे सम विभु अथस्म भगवान्जा मृत्तिद निवास कल्पयाश्चक्रे त्र यार ग्रान्न पुरा पता दुर्गा विविधा शान आकारान, फिर राजा ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्रायः समतल कर दिया वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहां तहां जो निवास स्थानों का विभाग किया, अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती, पशुओं के के रहने स्थान, खाने किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी के गांव बसाए प्राप्रिन्ह वैशाल यथा यहाँ वसंती स्म तत्रकुतो भया महाराज पृथ्वी से पहले इस पृथ्वी तल पर पूर्व ग्रामादि का विभाग नहीं था सब लोग अपने अपने सुबीते के अनुसार बेखटके जहाँ तहाँ बस जाते थे इति ये श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसाम् सही चतुर्थ स्कृथी ज्येष्टादशोध्याय